अजो ही एक जुस्माणों में वो तो आज है है ना वो तो आज है अब महाराज भगवान समझा के हार गए वो बोला कि नहीं बाबा हम तो बकरी को पहचानते हैं और तो भगवान उसके सामने तो बकरी बन गया और बढ़िया तो उसने पकड़ लिया बोले कि ऐसे नहीं हमें देखो हम उठा के ले चलते है भगवान के सामने गुरुजी जी के सामने अगर गुरुजी जी कहते हैं कि ये भगवान है तब मारेंगे तो अब देखो उसने बात आगे की हम छोड़ देते हैं आप ये देखो कि साक्षात चतुर्भुज नारायण को उसने भगवान क्यों नहीं माना इसलिए कि बकरी के भाव में उसका आग्रह हो गया था कि जब तक हमको तो बकरी के रूप में भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हम भगवान नहीं मानेंगे ये इसी को ग्रह बोलते हैं भाव धर्म से ग्रह बोले का हम प्रेम कब मानेंगे है ना? कि जब हमारा पति हमको तो दो शपथ लगावेगा तब हम समझेंगे कि बहुत है। अब वो पति को तो बहुत भले मानू दो शपथ लगाता ही नहीं है हैं? तो अब पति के प्रेम पर तुम्हारा विश्वास ही नहीं होगा हैं? तो इसका मतलब ये है कि आदमी इतना धन आवे तब हम समझे है, है ना तब हम सुखी होंगे तो हुआ क्या कि जस्य कत्य जब भावक धर्मस्य से एक किसी भी वस्तु का आग्रह हो गया हम भगवान मिले कब समझेंगे कि जब बैठं से जाएंगे तो हम भगवान मिले कब समझेंगे कि जब समाधि लगेगी जब हमें भगवान मिले ये कब समझेंगे जब हम अपने संस्कार के अनुसार हमारी रहनी हो जाएगी तो ये जो आग्रह मन में बैठ जाता है ना तो ना इससे क्या होता है कि नित्यम सुखम आभ्रियते ये नित्य सुख रूप जो परमात्मा है सिनेमा देखने गया बालक और उसमें देखा एक बहुत बढ़िया बगीचा है बढ़िया बढ़िया फल लगे हैं फूल खिले हैं स्त्री पुरुष घूम रहे हैं एक क्षण के लिए दृश्य सामने आया अब लड्डू हो गया धर्म से, से ग्रहण बोला ये सिनेमा हमारे सामने बस इतना ही रहना चाहिए ये बगीचा ये स्त्री ये पुरुष ये अंगूर ये अनाथ कितना हमारे सामने रहना चाहिए अब हमारा सिनेमा का तो दृश्य वो बदल गया अब बदल गया तो बालक रोने लगा अब माँ बाप समझावे की बेटा ये सिनेमा है है ना ये तो ये अधिष्ठान और ये स्वयं प्रकाश नारायण और इसमें भरी हुई फिल्म ये तो फिल्म तो बदलती रहती है ये तो बिल्म है है ना वेद में एक बिल्म शब्द आता है।, बिल्म ना है तो ये तो बाबा उपाधि जो है वो दौड़ रही है फिल्म बदल रही है अब उसके साथ दृश्य भी बदल रहा है तो अब उसने बच्चे ने कहा नहीं हमको तो यही दृश्य देखेंगे तो दुखी हो गया ना तो संसार में जब कहते हैं कि हमारे पास फलाने फलाने अमुक अमुक तो आवे हैं तब हम सुखी रहेंगे और अमुक अमुक न आवे तब हम सुखी रहेंगे है ना अमुक के आने से हमको दुख हो गया उनको देख के है ना दिमाग बिगड़ गया मुठ बिगड़ गया अब भा दुनिया में चीटी का चलना कैसे रोका जा सकता है, है ये तो सिनेमा है ये तो अपने आप ही प्रकट होता रहता है और बदलता रहता है बोले हम ये करें तो सुखी हम ये हो गए तो सुखी हम तो हमारे पास व्यंक बलांग इतना होए, है? है ना तब हम सुखी का ये तुम अपने सुख को बाबा है ना? ये नवन्नी का क्यों बना रहे हो ये चवन्नी का सुख है वो ना क्या ये मिले तब सुखी ये जाए तब सुखी ये गए तब सुखी ये करें तब सुखी है ना, ना है। अरे मेरे बाप सुख स्वयं तुम हो है ना तुम मौजूद हो और कहते हो हमारा सुख चला गया तो ये क्यों हुआ कि जस से कस्य से धर्म से ग्रह ऐसा ज्ञान हो तब हम सुखी ऐसा योग हो तब हम सुखी ऐसी उपासना हो तब हम सुखी ऐसा धर्म हो तब हम सुखी अपने सुख को तुमने, है ना कौड़ी के दाम कौड़ी के दाम और अपने आत्मा के सुख को दूसरे में पटक दिया अब उसे लिए रो रो करके दुखी हो रहे होना तो सुखम नित्यम सुखम आगुरीये के नत कश्य से धर्म से बिना जिद्दी हुए बिना आग्रही हुए आदमी दुखी नहीं हो सकता अरे तो होता है तो होने दो है ना देखो आनंद भाई माँ है ना तो वो एक बात बोलते है बहुत बढ़िया बोले जो हो जाए पिताजी है ना ये सकिय कलाम है वो है ना? नब इसमें आगे क्या होगा अमुख तारीख को क्या होगा बोले जो हो जाए पिताजी है ना जो हो जाए जो हो जाए पिताजी जो हो अब कोई दुख ही नहीं है जैसा आता जाएगा उसका सामना करते जा है ना गरीबी आए तो तपस्वी भी आ गए हो गए अनाया तो वो हो गए आ, क्या हुआ ये कोई निष्ठा नहीं है बोला भोला इसका नाम कोई निष्ठा नहीं है ये तो दुनिया तो बदलती रहती है सब में जो परमात्मा है उसको देखते चल रहे हैं परमात्मा प्रकार का आकार विकार प्रकार, प्रकार तो दुखम सदा और दुख का विवरण हो रहा है क्यों? कि जब हम एक बात को पकड़ लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ना होए तो दुख का तो बीज बो गया बोले ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए भला कैसे हुई का मरो उच्चित तो मगर गलवा लगा के बैठे ये मगर होता है ना जब आदमी को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं पांव पकड़ ले तो छोड़े नहीं तो सारे को सारे को निकल जाए तो इसको बोलते हैं मगर गहुआ तो अब इसका फल क्या होता है कि जब वो आदमी को पकड़ता है ना तो उसका मुंह काटना पड़ता है कि ये पांव छोड़ दे अगर वो छोड़ दे तो मुंह तो उसका नहीं कटे ना तो दुनिया में जब हम किसी वस्तु के लिए किसी आदमी के लिए किसी कर्म के लिए और किसी भोग के लिए और किसी व्यक्ति के लिए और किसी मकान के लिए किसी देश के लिए किसी काल के लिए किसी अवस्था के लिए जब ग्रह आप राहु ग्रह को बैठा लिया मन पर चंद्रमा लग गया और राहु ग्रह पाप ग्रह बिल्कुल बुद्धे फलम अनाग्रह तो इसी से क्या होता है यही जो बात है ना दुनिया में यही दुख का कारण है और इस दुख की वजह से असल भगवान स्पष्टो न भवती ये भगवान जो हैं ये स्पष्ट नहीं होते हैं आचार विचारे ना बोलते बोलते गला फट गया हो लोग कहने लगे कि इनकी तो आदत पड़ गई ये बोलने की बकबादी है दिन भर बोलते रहते हैं। अरे बाबा जहां चोट लगनी होती है ना, नरम चित्र चित पर फूल की भी चोट लग जाते हैं और कठोर चीज पर थोड़ा मारो तब भी चोट न लगे है ना? ये आंख है ना देखो जरा सी फूल की पंखड़ी का भी ये नोक पड़ जाए तो आंख में से पानी गिरने लग जाए है ना और पत्थर हमने देखा गांव में हमारे गांव में एक बिंद जाति का व्यक्ति था वो वो क्या करता कि अपने छाती पर तो चक्की रखवाता और चक्की पर फिर ईटे रखवाता और उनको मूसर से कुटवाता है ना मूसर से कुटवाता था, उसकी छाती ऐसी मजबूत थी <laughs> तो कोई कोई जगह ऐसी है जहाँ की पनखड़ी का भी स्थान नहीं हो गए और कोई जगह ऐसी है, है। आ, वो क्या करता अपने शरीर पर पटिया रखवाता हो पटिया बड़ी हमारे गांव का हिसाब है ना हम बच्चे थे तो पटिया रखवा के कहता अच्छा हाथी चढ़ाओ है ना तो हाथी अपना पांव उस पर रख के है ना चढ़ जाता हो और वो बिल्कुल सांस रोक के पड़ा रहता तो ये सब मन का खेल है बोला आखिर मरा भी वो इसी तरफ है उसकी मौत भी दबके ही ऐसा ये भी एक दुराग्रह हुआ ना कि हम ऐसे करेंगे तभी मजा आएगा तो ये भी एक ग्रह लग गया ना एक और राहु लगता, तो लगता है एक और केतु लगता है एक और समीक्षा लगता है ये सब पापक ग्रह है आग्रह विग्रह परिग्रह संग्रह है ना ये सब नापक ग्रह तो परमात्मा स्वयं जो सुख स्वरूप है उसके झटने का कारण क्या है कि तो तुम एक जिद्द पकड़ के बैठे कर्म के बारे में तुम्हारी एक जिद्द है अपने संस्कार को पकड़ के बैठे है ना? भोग के बारे में एक जिद्द है धन के बारे में एक जिद्द है न और परमार्थ के बारे में भी एक जिद्द है इस देश में जाएं, ऐसी समाधि लगे है ना? ऐसा रूप सामने प्रकट हो एक एक जिद लेके बैठे अब वो नहीं मिलता तो रोते मे रोने के लिए एक बहाना जैसे बच्चा बना देता है वैसे। तो बोले ये जो दुनिया के लोग फूल में पड़े हुए हैं उनकी तो छोड़ो बड़े बड़े विद्वान और पंडित अस्तिनाती सूक्ष्म विषया अभी पंडिता ग्रहा भगवत परमात्म आवरण है बड़े बड़े विद्वान महाराज आवरणोदेव बालिश बड़े बड़े विद्वान भी झट मार, मार, मार रहे हैं ये बालिश संस्कार से झट मार आपने सुना होगा कि झट मार रहे हैं ये मुआविरा तो का सुना होगा बडिश माने होता है मछली मारने का काम वो जो बंसी लगाते हैं ना बंसी उसमें जो कांटा होता है जिसमें चारा उसको बडिश बोलते हैं तो बडिश कर्म करता बालिशा माने बडिश कर्म करता ड और ली हैं तो बदिशा माने बडिश कर्म करता मत्स्य वेदन करता इस जो मछली मारने का काम करे उसका नाम बालिश ना वैज्ञानिक तो खोज अलग गई है ना दार्शनिक खोज अलग गई है ना प्राचीन संस्कृति का अनुसंधान अलग गया है ना अरबाचीन विज्ञान का खोज अलग गई है इसका अनुसंधान अलग गया काम क्या करते हैं क्यों कर बंद जक मारते रहते हैं तो जक मारने मछली होता है ना जक मारते रहते हिंदी में हिंदी में किसी के निकम्मेपन को सूचित करने के लिए बोलते हैं तो काम कोई आदमी करता है तो, तो नास्ति नास्ति नास्ति बड़े बड़े पंडित कहते हैं कि अस्थि आत्मा कोई कहते हैं नास्ति आत्मा कोई कहते हैं अस्थि नास्ती आत्मा कोई कहते हैं, हैं नास्ति नास्ति आत्मा मजेदार है बोला अस्तित्व के नायम अस्तित्व्य कठोपनिषद में ये प्रसंग आया और नजिकेता के और जमराज के प्रसंग में अस्तित्व के नायमस्तित्यन्या कोई कहते हैं कि आत्मा है और कोई कहते हैं आत्मा नहीं है न संपराय प्रतिभाति लेकिन ये बात भाई बच्चे की समझ में तो आने वाली नहीं है तो बोले भाई अब आत्मा है कि नहीं है इस पर वोट ले लो है ना बोले भाई हाई तो स्कूल में पहुंच गए हो और वो विद्यार्थी वहां इकट्ठे हुए कॉलेज में पहुंच गए ये बड़े बड़े पढ़े लिखे जो माने जाते हैं ना दुनिया में वो आत्मा के बारे में बिल्कुल बच्चे ही होते हैं वो हो, जो जिस वस्तु को न समझे वो उस विषय में बालक है हमारे संस्कृत भाषा में बालक शब्द का प्रयोग किसी अर्थ में होता है बाला नाम सुखबोधाय तर्क संग्राम तो वो बाला नाम का अर्थ है कि अधित व्याकरण मीमांसादी शास्त्रों के अनधित न्याय शास्त्रों बाला। बालक बालक कौन है सब कुछ पढ़ा हुए पर उस विषय को न जानता हुए तो उस विषय में वो बच्चा है न संपराया प्रतिभादी बालक सब तुम जानते हो तुम समझते हो कि हम हीरा पहचानते हैं इसलिए हम आत्मा को भी पहचान लेंगे हैं? तुम समझते हो कि हमको तो मकान बनाना आता है इसलिए हम, हम आत्मा को पहचान लेंगे ये समझते हो कि प्रयोगशाला में बैठ करके है ना हम विश्लेषण कर लेते हैं रसायन का इसलिए आत्मा को पहचान लोगे कि नहीं भाई ये बच्चों की चीज नहीं है बड़ी बड़ी पंडित इसमें भ्राम पड़ जाता तो एक ने कहा अस्थि आत्मा आत्मा है दूसरे ने कहा नास् आत्मा नहीं है आत्मा तो ये क्या बात हुई ये नहीं समझना कि अति ये आत्मा का सत्व स्वरूप तो बताया जा रहा है एक उसके संबंध में वाद बताया जा रहा है आके एक आदमी ने कहा देखो कभी कोई आत्मा की फोटो देखी है का नहीं देखी है क्या तुमने मर के किसी के शरीर में से निकलते देखा है का नहीं देखा है है न किसी के बच्चे के शरीर में आते देखा है का नहीं देखा है कक्षा कोई स्वर्ग से लौट के आया तुम्हारे पास का नहीं आया कक्षा नरक से लौट के आया का बोले नहीं आया तो उसने कहा ना सी आत्मा देखो जब कोई सबूत ही नहीं है आत्मा को किसी ने आँख से देखा नहीं है नाक से सुना नहीं जीव से आत्मा को चाटा नहीं सोचा तो से छुया नहीं तो आत्मा कहा नहीं है आत्मा है? प्रत्यक्षादी प्रमाण विरहित प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरहित होने के कारण आत्मा नहीं है तो दूसरे ने कहा नहीं भाई अस्थि से उपलब्ध किया पहले जरा मानव है न मन नैया एक पैसे से एक बड़े जोर से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करते हैं आत्मा जो है ये संपूर्ण जो देहादि भाव है ना इनमें यदि वो धर्मा धर्म, इच्छा देश प्रयत्न सुख दुख है ना इनका आश्रय न होता ये उसके किसी के इन गुणों का कोई गुणी न होता आप देखो साफ मालूम पड़ता है ना आपको दिन भर में कई इच्छा होती है आपने गिनी है अरे बाबा शाम को कुछ कहते हैं सुबह को कुछ कहते हैं पलट जाते हैं एक है ना बोले भाई उस समय कल तो हमारी क्षति आज नहीं है पर आज खूब प्रयत्न में लगे कल ढीले पड़ गए हा धर्मा धर्म धर्माधर्म की उत्पत्ति हुई अभी सुखी हुए फिर दुखी हो गए सवेरे रो रहे थे काम को हंसने लगे और बदला कुछ नहीं स्थिति ज्यो कि त्यो हमने तो ऐसा भी देखा कि एक आदमी के पास एक घंटे बैठे तो उतने में ही वो दो तीन बार रो गया दो तीन बार हंस गया तो ये हंसना जिसका गुण है रोना जिसका गुण है पापी पुण्य आत्मा होना जिसका गुण है सुखी दुखी होना सुख दुख जिसका गुण है है ना? द्वेष करना राग करना प्रयत्न करना ये जिसका गुण है ये तो हजारों हैं और इनमें एक जो बना हुआ है कि मैं वो सुखाकार परिणाम को प्राप्त होने वाला दुखाकार परिणाम को प्राप्त होने वाला है ना? वो इच्छा करने वाला वो द्वेष करने वाला वो प्रयत्न करने वाला ये देह स्थल देह से अलग आत्मा है अस्थि दूसरे ने कहा ना नहीं है आत्मा तो क्यों नहीं है बोले यों नहीं है कि देह से जुदा होने पर भी यह तो सिद्ध हो गया कि आत्मा देह से जुदा है लेकिन चार बात को तो देह से जुदा भी नहीं मानते हैं और अंतकरण को देह का फल मानते हैं तो आप देखो ये जैसे चार तरह की दो तरह की दवा एक में मिला दें, तो जैसे नशा आ जाता है ना तो उसमें शुमारी उठ उस जाती है जैसे उसमें बुलबुले उठने लगते हैं वो खुदकने लगता है दो तो चीज मिलाई ऐसे कई प्रकार के धातुओं के विशेष अनुपात में मिश्रण से शरीर में एक चेतना पैदा हो गई है और जब तक शरीर रहता है वो काम करती है शरीर बिखर जाता है तो बिखर जाता है चार ने कहा कि देह से विलक्षण चेतना नाम की कोई वस्तु नहीं है और वैज्ञानिकों ने ये विज्ञानवादी बौद्धों ने ये कहा कि ये तो हम मान लेते हैं कि इस देह से जुदा एक आत्मा है लेकिन वो भी कभी सुखाकार होता है कभी दुखाकार होता है कभी इच्छाकार होता है कभी द्वेषाकार होता है कभी प्रयत्नाकार होता है कभी धर्माकार होता है कभी अधर्माकार होता है ना तो बुद्धि भी वैसे ही बदलती है जैसे शरीर है तो जैसे शरीर का नाश होता है जब शरीर के उपादान काम करने लायक नहीं रहते तब इसी प्रकार बुद्धि भी ये विज्ञान भी जब वासना का क्षय हो जाता है तब इस विज्ञान संतान परंपरा का भी उच्छेद हो जाता है नास्ति आत्मा आत्मा नाम की कोई अलग चीज है ही नहीं तो नैयायिक वैशेषिकों ने कहा कि अस्थि आत्मा और चारवाक और विज्ञानवादी अर्धवैनाशिकों ने कहा कि नास्ती आत्मा अब दिग्वासा दिगंबर महाराज खबर है वो बोले कि भाई जागृत में मालूम पड़ता है अस्थि स्वप्न तो में मालूम पड़ता है अस्थि और सुसुप्ति में मालूम पड़ता है नास्ति, है तो एक समझो कि जीवन काल में अस्ति, मृत्यु काल में नास्ति, जागृत काल में स्वप्न काल में अस्ति, सुसुप्ति काल में नास्ति, और बोले नहीं नहीं दोनों तो हमारी अवस्था है ना तो अस्मि च नास्मि च अमुक अवस्था में अस्थिभाव रहता है और अमुक अवस्था में नहीं रहता है चादस्ती ज्यादा है ना शायद है शायद नहीं है तो बोले कि थी अस्थिनाशी थी दिग्वाता। फिर बौद्धों ने कहा कि क्या झगड़े में पड़ते हो ये सब का अभाव है अस्तिनास्ती हाँ आतंकी के दीप जैसे बहुत सुंदर बताना होगा ना तो मधुर मधुर ललित तो, ललित तो, सुंदर सुंदर ऐसे बोलते हैं वो ऐसे बोले नास्ती नास्ती नितान तो नास्ती बोले शून्य है शून्य है बाबा शून्य में क्या होना क्या नहीं होना ये चार मत वो बोले जब विज्ञान कट जाता है तब तो क्या रहता है वासना की निवृत्ति से जब विज्ञान संतान परंपरा का उच्छेद हो गया चित्त का उच्छेद हो गया अंतकरण का उच्छेद हो गया क्या रहता है बोले शून्यम शून्य ही है वो तो, तो कुछ नहीं रहता तो यही इनके भाव हैं चल स्थिर भया भाव ही हा स्पष्टता से बोले कि भाव चल है इसलिए आवरण है नास्ति भाव स्थिर है कई इसलिए आवरण है और नास्ति ये उभय है कई इसलिए आवरण और नास्ति का नितांत भाव है इसलिए आवरण है ये चार बात है तो बोले पहले अस्ति भाव आवरण है ये बात ले। ये बात वेदांतियों के लिए थोड़ी सी ध्यान देने लायक है क्योंकि वेदांति का आग्रह है कि अस्ति भाव से परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए अस्तित भारतो स् कहती है अस्ति आत्मा ऐसा ही उपलब्ध है आत्मा है, है आत्मा है ना क्योंकि अस्ति आत्मा क्यों बोले ना इति न कश्चित प्रतीया कभी किसी को ये प्रत्यय नहीं होता कि मैं नहीं कभी किसी को नहीं होता इसलिए आत्मा है ऐसा मानना चाहिए तो बोले कि भाई ये जो अस्थि प्रत्यय है ये खाली आत्मा के बारे में तो नहीं है ये तो घट अस्थि पटह अस्थि है ना घड़ा है कपड़ा है सभी के साथ है, है तो सब आत्मा है बोले तो घड़ा है कपड़ा है तो जैसे घड़े को हम है बोलते हैं कपड़े को है बोलते हैं उसी तरह आत्मा को भी है बोलते हैं इसमें अस्थि आत्मा इस प्रत्यय से ये सिद्ध नहीं होता कि आत्मा अपरिच्छिन्न है आत्मा अमर है आत्मा अजर है आत्मा अमृत है आत्मा अभय है ये सब तो कुछ सिद्ध नहीं होता बोले है तो सिद्ध होता है बोले है तो सिद्ध होता है लेकिन है तो घड़े के साथ भी जुड़ जाता है ये घड़ है भाव तो बिल्कुल व्यभिचारी भाव है अरे ये सुंदर है दुनिया में सबसे सुंदर कौन है अरे अब तक हजार के बारे में तुम्हारे मन में ही है सबसे सुंदर है है ना सबसे मीठी कौन सी चीज है मालूम है है ना अंगूर है सबसे मीठा की गुड़ है सबसे मीठा नारायण की आम है सबसे मीठा सबसे मीठा क्या है कि चिकू है सबसे मीठा क्या है, है सबसे मीठा तो ये मीठा वीठा तो समझो सब अपने मन का ही खेल है ना जिसको जो रूटे तो मीठा तो ये भाव चल है वो घटाद्यनित्य लक्षण अथवा दक्षिण वालों ने ऐसा ऐसा माना हो कि घटाध्य रूप अनित्य पदार्थों में जैसे अस्थि रूप घटा अस्थि पटाअस्थि घड़ा है कपड़ा है मालूम पड़ता है वो वैसे अस्थि आत्मा आत्मा अस्थि ऐसा भी मालूम पड़ता है और घट पटादी में जैसे भाव चल है वैसे आत्मा में भी चल है अजीतर का जो पाठ है उत्तर का शांकर भाष्य का ही पाठ वो कहते हैं घटाद्यनित्य विलक्षण स्वाद घटाद्यनित्य लक्षण स्वाद ये उधर और घटाद्यनित्य विलक्षण स्वाद इधर तो इसका क्या अभिप्राय है तो बोले कि ये मानते हैं कि आत्मा अस्त है कैसे है खट अस्ति पट अस्ति में तो अस्थि प्रत्यय जो है ना खट पट स्वरूप से भी अनित्य हैं और उनमें अस्थि प्रत्यय जो है वो वो प्रत्यय भी अनित्य है परंतु आत्मा जो प्रमाता है उसमें जो अस्थि प्रत्यय है वो विलक्षण है घड़ा है अब नहीं है कपड़ा है अब नहीं है परंतु आत्मा है अब नहीं है ऐसा तो नहीं होता ना तो घटादी अ नित्य से विलक्षण होने के कारण आत्मा में जो अस्थि भाव है वो विलक्षण है प्रश्न ये हुआ कि तुमने तो ये कहा कि अस्थिभाव चल है तो चलता का क्या संबंध है कि चलता का संबंध ये है कि ये तो हमने कहा कि घाट, पट शरीर आदि से आत्मा विलक्षण है परंतु वही इच्छा, प्रयत्न सुख दुख धर्म-अधर्म, है ना? इच्छा द्वेश धर्म-अधर्म, सुख दुख है ना? इनसे इनके आकार में परिणत होने के कारण इनसे गुण इन इनके ये गुण हैं उससे ऐसा होने के कारण जो अस्थि मानने वाले वैशेषिक नैयायिक आदि हैं, है उनमें भी आत्मा गुणवान होने के कारण द्रव्य रूप है और द्रव्य रूप होने के कारण उनके मत में भी आत्मा चल ही है असल में आत्मा को तो सिद्ध किया न्याय और में। देह से विलक्षण सिद्ध किया घट पटादी से विलक्षण सिद्ध किया परंतु आत्मा को अविनाशी सिद्ध करने में वे सफल नहीं हुए क्योंकि जब आत्मा को गुणवान मान लिया तो गुणा बुद्धियादी आकार में परिणत होने के कारण सुख दुख इच्छा प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार आदि के रूप में परिणत होने के कारण उनके मत में वो आत्मा चल ही रह गया है इसलिए घटादि अनित्य से विलक्षण होने पर भी बुद्धियादि अंतरंग पदार्थ से विलक्षण न होने के कारण उनके मत में अस्थि रूप से उपलब्ध जो आत्मा है वो चल ही है ये दूसरा भाव भाव हम समझते हैं जो लोग वेदांत का संस्कार रखते हैं उनके लिए स्पष्ट हो गया अच्छा अब वो शंका जो है कि आखिर वेद भी तो कहता है कि आत्मा को अस्थि रूप से प्राप्त करना चाहिए अस्ति, अस्थित सत सत है वो तो यहां क्या बोले कि जरा उस को पूरा पढ़ो तब मालूम हो जाएगा क्या ना अस्ति अस्थित्य प्रतिदति है ना ये अस्थि आत्मा अस्ती आत्मा इस प्रकार जो है ना उपलब्धि करता है ऐसा अनुसंधान करता है खोज करता है उसके अंतकरण की शुद्धि हो करके सत्व के ग्रहण की योग्यता आ जाती है उसके ऊपर तत्व भाव प्रसन्न होता है तो अस्थि अस्थि रूप से मालूम पड़ने वाला जो है वो आत्मा नहीं है अस्थि अस्थि इस रूप से मालूम पड़ने पर जब अंतकरण निर्मल हुआ तो उस निर्मल में है ना अस्थि नास्ति से विलक्षण जो आत्मा है का उसकी उपलब्धि हुई क्योंकि विष्णु पुराण में ये बताया कि अस्थि और नास्ति ये दोनों में आत्मा अनुगत है और दोनों से विलक्षण है और अस्थि नास्ति ये तो केवल कल्पित प्रत्यय मात्र है अच्छा और दूसरी बात तो ये सिद्ध हो गया ठीक है ना अस्थि भाव साधन है अस्थि भाव एक अनुसंधान है अस्थि भाव एक जिज्ञासा की सिद्धि है असल जो तत्व रूप है वो तो अस्थि से भी विलक्षण है और नास्ति से भी विलक्षण है अब ये प्रश्न आया कि श्रुति ने कहा अस्थि तो पहले ही बता दिया कि वो तो साधन है इससे अंतकरण शुद्ध होकर के अंतकरण तत्व निष्ठा की ओर अग्रसर होता है दूसरी बात यह है कि है वो कल्पित समृद्धि कल्पित समृद्धि का अर्थ है कि नास्ती पने का जिसको भ्रम हो गया है कि देह के पहले आत्मा नहीं था और देह के बाद आत्मा नहीं रहेगा उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए ये कल्पित व्यवहार है असद का निषेध करने के लिए जिससे सदसद विलक्षण आत्मा का बोध हो सके अब दूसरी बात लेते हैं कहीं कही बस तो चल स्थिर हाँ चल स्थिर अस्थि भाव जो है वो चल होने के कारण आवरण है और मूर्ख ही इस बात को पकड़ता है कि अस्थि अस्थि अस्थि है ना अरे नींद नहाने पावे हो नहीं तो अस्थि आत्मा खो जाएगा तो सपना ना आने पावे नहीं तो विकार हो जाएगा जागृत नहीं आने पावे नहीं तो उसमें धर्मा धर्म संस्कार युक्त बन जाएगा तो आदरण उससे वह बालिश है ये इस परम स्वतंत्र परमात्मा को ये मच्छी मार है ना आवृत कर रहा है ढक रहा है ये ये बालिश जो है ये उसको ढक रहा है तो बोले अस्थि नास्ती थी अब अच्छा हाँ नाती अचल भाव स्थिर भाव कहते हैं का अभाव जो है वो निर्विशेष होता है देखो जैसे ये कहें कि खड़ा है कपड़ा है तो खड़ा एक अलग चीज है और कपड़ा एक अलग चीज है स्त्री है पुरुष है लेकिन जब कहेंगे कि यहाँ स्त्री नहीं है यहां पुरुष नहीं है तो दोनों का अभाव जुदा जुदा होगा क्या है ना खड़ा है जुदा है कपड़ा है जुदा है, जुदा है, जुदा है। परंतु जब कहेंगे कि यहाँ घड़ा नहीं है यहाँ कपड़ा नहीं है तो घड़ा और कपड़ा आपस में कोई विभाजक रेखा बनाकर रहेंगे क्या तो वो तो निर्विशेष होते हैं ना इसलिए उनमें स्थायित्व तो होता है वो स्थिर होते हैं अच्छा अब बोले अस्ति नास्ति, बोले एक ही पदार्थ में अस्ति भी बोलना और नास्ती भी बोलना ये जो उभयात्मक है ऐसा जो वचन और ऐसा जो प्रत्यय है वो परस्पर असंगत है तो का ये शब्द भी और प्रत्यय ये वाला भाव का बोधक है ये आत्मा का ये भी आवरण है ऐसे कहो कि कुछ नहीं है तो भी आवरण है बोलो कि कुछ है कुछ नहीं है का तो भी आवरण है।, है ना बोलो कि कुछ है तो भी आवरण है पर्दा है क्योंकि कुछ तो घड़ा कपड़ा के समान होगा कुछ नहीं है ऐसा बोलो तो वो घटा भाव कटा भाव के समान होगा ना है ना बोले कुछ है कुछ नहीं है तो ये परस्पर विरुद्ध होगा और बोले बिल्कुल कुछ नहीं कुछ नहीं है तो ये तुम निषेध करने वाले कौन हो तुम निषेध के साक्षी कौन हो तो इस तरह से ये सब पर्दे की बात है हो ये सब में पर्दा लगा हुआ है चल फिर भया वही आद्रणो देव बालिश इस प्रकार चल अस्थि भाव से नास्ति स्थिर भाव से और अस्थि नास्ति उभय भाव से और शून्य जो है वो अभाव भाव से ये अपने स्वरूप को एक ये भी पकड़ है वो जिद्दी हैं सब के सब जिद्दी हैं जो कहते हैं कि आत्मा अस्थि रूप है जो कहते हैं कि नास्ती रूप है जो कहते हैं अस्थि नास्ती रूप है जो कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल नास्ती रूप है वे सब के सब आग्रही हैं और एक पदार्थ में आग्रह हो जाने के कारण ना? ना है नारायण एक पदार्थ में आग्रह हो जाने के कारण बस आवरण कर देते हैं और आवरण कर लेने से ये विषय भोगी हो गए हो सब के सब विषयात्रा तो, विषय बालिश बालिश, बालिश माने बालक मूर्ख हैं बोले अब कैसा भगवान यदि हम कैसा भगवान हमको दिखाई पड़े तो हम हमें हम समझें कि असली भगवान दिख गया बोले देखे आट्यश्चत ग्रहैर्जा सा सदावृत भगवान आभिरस्पृष्टो ये न दृष्ट आपको ये बताने हैं अस्थि की दृष्टि जागृत पदार्थ की दृष्टि से जागृत अवस्था की दृष्टि से अस्थि बोलते हैं बोला और सुषुप्ति अवस्था की दृष्टि से नाप्ति बोलते हैं और स्वप्न की दृष्टि से अस्थि नापी दोनों बोलते हैं प्रतीति की दृष्टि से और इन तीनों के अभाव की दृष्टि से नास्ति बोलते हैं तो जब आप उस श्रुति का अनुसंधान करोगे ना जो मूल में है जिसकी व्याख्या है बोला ये बात कभी नहीं भूलना कि मांडुक के कारिका का एक एक श्लोक है ना मांडुप के उपनिषद की व्याख्या है और वो श्रुत्यारूढ़ होना चाहिए तो नानता प्रज्ञम है ना न बहिप्रज्ञम बहिप्रज्ञ न बहिप्रज्ञम से अस्थिभाव का अनु बोला है ना नोभयता प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम से अस्थि नास्ति दोनों का निषेध होगा है ना ना प्रज्ञम ना प्रज्ञम से सुषुप्ति का निषेध हो गया और नितान्त न नाप्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान ये श्रुति जो है वो जैसे निषेध करती है, है ना तो किसका किसका निषेध करती है इन्हीं अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति और नास्ति नास्ति इन चारों का निषेध करती है जागृत स्वप्न सुसुक्ति और इन तीनों का अभाव माने अत्यंत शून्य इन चारों का निषेध करके जो सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश वस्तु है उसको ये बताती है तो चार कोटि तो भाई इसमें क्या नाम है मांडू उपनिषद में क्षण है ना अमात्र आत्मा जो है उसका निरूपण करने के लिए प्रपंचोप शांत अद्वैत अजम अनिद्रम अस्वप्नम तो ये जो चार कोटियां हैं इनमें से किसी को पकड़ लोगे तो तुम्हारा जो आत्मा है ना वो आवृत हो जाएगा सचमुच आवृत नहीं होता हो आवृत सा होता है क्योंकि अज्ञान से जो भी होता है वो नहीं होता है तो बोले भाई कब माने कि हमको तो भगवान का दर्शन हो गया बोले आधी अस्पृष्ट भगवान ये न दृष्ट स्वसर्वद होती इन चार कोटियों से यही चारों कोटियां हैं आवरण जागृत के पदार्थों को पकड़ के बैठना स्वप्न के पदार्थों को पकड़ के बैठना है सुषुप्ति के ही अवस्था को पकड़ के बैठना सुषुप्ति समाधि में बैठना को पकड़ के बैठना आत्मा को जागृतवत मानना आत्मा को स्वप्नवत मानना आत्मा को उभयवत मानना और आत्मा को अनुभववत मानना है जो चार कक्षा है ये चारों ग्रह हैं। इसी ग्रह ने ग्रह का मतलब यह है पुरानी भाषा में इस बात को समझा है न जैसे चंद्र ग्रह जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य को ढक देता है ग्रहितर जाता हम अच्छा सचमुच सूर्य ढकता है कहीं हमारी आंख ढकती है सूर्य नहीं ढकता घन छन्न दृष्टि घनचंद यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मुड़ा ये ग्रह ये चंद्रमा ग्रह ने चंद्रमा ग्रह ने सूर्य ग्रह को ढक दिया सूर्य को ढक दिया अब पृथ्वी की छाया ने पृथ्वी ग्रह की छाया ने चंद्रमा को ढक दिया न रहे ये ग्रहण हो गया तो यह सचमुच आपके मन पर आपकी बुद्धि पर कोई ग्रहण लग गया है हैं? यह ग्रहण क्या है कही अस्थि ग्रहण नास्तिक ग्रहण अस्थि नास्तिक ग्रहण नास्ति नास्तिक ग्रहण है ना मन पर भी ग्रहण लग गया है और बुद्धि पर भी ग्रहण लग गया है तो आभी अस्पृष्टो भगवान ये भगवान जो है परम स्वतंत्र क्या उपचारेण पूजायाम भगवत शब्द प्रयुज्यते विष्णु पुराण में बताया है भगवान शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं कि गौण वृत्ति से जीवों की अपेक्षा विशेषता दिखाने के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है तो भगवान क्यों कहते हैं अरे भगवान है कि भगवान है माने जैसे सब जीव हैं वैसे नहीं हैं। यही ना मतलब होता है तो अस्थि ग्रह से ग्रस्त नास्तिक ग्रह से ग्रस्त है ना जो अपने को मान करके जीव बने हुए हैं है? उनसे विलक्षण है ये भगवान तो ये चार बात जिसको कभी नहीं छूटी ऐसे भगवान को जिसने देख लिया बोले तो इसने क्या देख लिया ये भी देखो विलक्षण बिल्कुल श्रोत बात है ना कस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम्भवती किसका ज्ञान होने पर सबका विज्ञान हो जाता है कैसी भगवान का ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है नाम ना? मोक्ष जो चाहो है ना तो का ज्ञान हो जाए घाट तट मठ आदि जो हैं वो अपने अभाव के अधिकरण में कैसे भाग रहे हैं और ये अपने अधिष्ठान से अभिन्न कैसे हैं और ये अधिष्ठान स्वयं प्रकाश आत्मा कैसे है अपने के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं तो सर्वदृष हो गया ना जिसमिन विज्ञात सर्वम विज्ञातम भवती सर्वदृष हो गया अब देखो एक किसी बात को बिल्कुल श्रुति के शब्दों में ये बात कही गई हो प्राप्य सर्वतां कृतस्ना ब्राणीय पदमद्वयं मत करना इस ब्राह्मणे में खिला ओले गागी जो वैतक्षर विदिरा अस्म लोकात प्रईति सब्राह्मण कहती है ब्राह्मण कौन है वो दोनों तरह से श्रुति है वो श्रुति वही है जो भाई तद अभी अभिदित्वा गार्गी है ना? क्या है अस्मान लोका स्व कृपणा वो कृपण है अच्छा और जो विदित्वा प्रति स्वब्राह्मण स्पष्ट वहां ब्राह्मण शब्द का प्रयोग है कि जान लो बाबा ब्राह्मण कौन है प्राप्त सर्वज्ञता कृष्णाम एक के ज्ञान से कृष्णा सर्वज्ञता कृष्णा सर्वज्ञता माने संपूर्ण वस्तु का ज्ञान और ब्राह्मण पद ऐसा नित्यो महिमा ब्राह्मण से न कर्मणावर्धते नो कनिया ब्राह्मण सच्चा कब समझना है न देखो यजमान के घर गया एक ब्राह्मण का लक्षण आपको बताते हैं गौरी गणेश की पूजा करवाने हैं कह रहे भाई गाय का गोबर ले आओ गाय के गोबर से गौरी बनाई के बोले सुपारी ले आओ सूत गणेश गणपति गौरी आवाहयामी पूजयामी सब क्या अब बोले विसर्जन करना नो तो समझना के वो पंडित नहीं है ना कब गच्छ गच्छ सुरस्थ स्वस्थान परमेश्वरा और गोबर को फेंक दिया गंगा जी में है ना और सुपारी को उठा के जेब में रखा और पैसा लिया और बोले गौरी गणेश सबका विसर्जन इसका नाम क्या इसका नाम ब्राह्मण है वो अध्यारोपा अध्यारोपापादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच अध्यारोप किया है ना सुपारी में गणेश का अध्यारोप किया और गोबर में गौरी का अध्यारोप किया दोनों की पूजा कराई जजमान से श्रद्धा पूरी हुई उसको धर्म हुआ है ना उसको सुख मिला खाल मिला है ना वो तो सब थी बोला और ब्राह्मण कौन का, का जो गौरी को फिर बिगाड़ने में डरे है ना कि अरे इनको तो गौरी बना के मैंने पूजा किया आप कैसे इनको बिगाड़ रहे हैं है ना और फिर उस सुपारी को ले जाके घर में तोड़ के खाने में डर लगे तो समझना की अभी ये पुरोहित कच्चा बोला <laughs> किसी का नाम ब्राह्मण है है ना तो ये जो संसार में अस्थिभाव नास्तिभाव अस्थिनास्तिभाव नास्व नास्ति है ना इनका अध्यारोप करने में और फिर इन सबका अपवाद कर देने में जो निपुण है उसी को ब्राह्मण बोलते हैं ब्राह्मणियम ये अद्वय हो इसकी बराबरी का कोई पद नहीं है जिसमें कृषि और प्रलय दोनों बराबर जिसमें विक्षेप और समाधि दोनों बराबर जिसमें नरक और स्वर्ग दोनों बराबर बोला ऐसा ये अद्वय ब्राह्मण पद है ये बात मैंने कैसे कही ऐसा महिमा ब्राह्मणों से श्रुति को ध्यान में रख लेना तो गौरी गणेश वाली बात भी ध्यान में रहेगी न कर्मणा वर्धते नोकनियान अमुक कर्म करने से हम बड़े हो जाते हैं और अमुक कर्म करने से हम छोटे हो जाते हैं ये ख्याल है न ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण के चित्त में है न कर्म का प्रभाव जो है वो हमारे ऊपर पड़ता है ये बात उसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है अनापन्ना आदि मध्यांतम न उसका आदि है न मध्य है न अंत है माने काल की कल्पना से बिल्कुल पृथक है ऐसा अद्वै पद ब्राह्मण उसको प्राप्त हुआ कि मत पर भी हैसे अब क्या चाहिए भाई तुमको अब क्या करना मांगते हो है ना हाँ ऐसे बोलते हैं करना हाँ ये बंगाली एंट्री